अंख्य दर्शन की 40वीं कक्षा कक्षा में एक तो सोलहवा सूत्र चल रहा था समाधि सुषुप्ति सुशुक्ति ब्रह्म रूपता समाधि में सुषुप्ति में और मोक्ष में ब्रह्म रूपता होती है प्रकार से ब्रह्म परमात्मा वासनाओं से रहित है क्लेशों से रहित है दुख से रहित है ऐसा ही सुषुक्ति में समाधि में और मोक्ष में भी होता है ब्रह्म रूपता में ब्रह्म के समान कुछ ही गुणों को हमें लेना होता है सबको नहीं लेंगे जैसे कि परमात्मा सर्वव्यापक है तो समाधि सुशुक्ति मोक्ष अवस्था में जीव भी सर्वव्यापक हो जाए ऐसी ब्रह्मरूपता नहीं जैसे ब्रह्म सर्वज्ञ होता है उनके स्तर पर पूरा सर्वज्ञ ऐसा आत्मा कभी भी नहीं होता समाधि सुषुप्ति मोक्ष में परमात्मा जैसे सर्वशक्तिमान है ऐसा नहीं हो सकता परमात्मा कभी बंधन में नहीं आता ये भी बंधन में नहीं आते ऐसा नहीं हो सकता तो बंधन में है ये तो समाधि और सुषुप्ति के अंदर तो ब्रह्म जिन गुणों में साम्यता संभव है हो सकती है उन्हीं को ही हमें देना है। और वो यही है दुख रहित स्थिति क्लेश रहित स्थिति अविद्या से ग्रस्त नहीं होता है उस समय सुषुप्ति में सोया रहता है बोध नहीं होता है विषयों का उसको ज्ञान नहीं होता है इतने अंशों में हमें इसमें समरूपता देखनी चाहिए तो समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्मरूपता ठीक है किन्हीं को कुछ पूछना है जी सूत्र में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मस्तिष्क में आ रही है एक तो जो लोग सहजता या इस अर्थ को जैसे अब हम समझ रहे हैं नहीं समझेंगे तो पूर्ण रूपेण ये मान लेंगे कि मोक्ष में एक ऐसी स्थिति हो जाती है जिसमें जीव जो है पूरी तरह से ब्रह्म जैसा हो जाता है क्या ऐसा अर्थ भी लोग लगाते हैं लगा सकते हैं लेकिन वो संगत नहीं जी संगत तो नहीं है लेकिन आ, अनर्थ करने के लिए इस तरह से वो कर सकते हैं संगति कर सकते हैं दूसरा यहाँ पर समाजी सुरक्षित और मोक्ष की चर्चा आई है प्रकृति जब में होती है उस समय भी कुछ ऐसी ही स्थिति जी की होती है या अन्य स्थिति होती है वैसी नहीं मानेंगे नहीं तो वो भी लिख देते यहाँ पर मूर्छित अवस्था में जैसी स्थिति होती है उसको यहां पर नहीं कहा रुकिए। केवल दुख रहित स्थिति को यहां नहीं कहना चाहते हैं ठीक है इनमें दुख रहित स्थिति है दुख रहित स्थिति तो मूर्छित अवस्था में भी होती है पर मूर्छा के लिए हम प्रयत्नशील नहीं होते मूर्छित होने के लिए हमारी इच्छा कभी नहीं होती है सुसुप्ति के लिए हमारी इच्छा होती है नींद में जाना चाहते हैं सुशुप्ति नहीं हो तो दिक्कत है और मूर्छा हमारे को नहीं हो तो कोई भी दिक्कत नहीं तो मूर्छा एक विकार की स्थिति है हमारे द्वारा इच्छित भी नहीं है और मूर्छा नहीं होने पे हमारे को कोई बाधा भी नहीं होती है लेकिन सुषुप्ति के बिना बाधा होती है तो यहां केवल सुषुप्ति को लेना है प्रलयावस्था में जो स्थिति है उसको छोड़ दीजिए प्रलयावस्था में तो स्थूल शरीर ही नहीं रहता सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता बस आत्मा रहती है इन्होंने तो तीन ही चीजें लिखी है समाधि सुषुप्ति और मोक्ष में प्रलयावस्था की हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते सुषुप्ति का हमारे को बोध होता है समाधि का कुछ हम सुन लेते हैं कि योगियों की होती है इत्यादि स्वयं का हो या ना हो स्वयं की होती है तो वो भी अनुभव में आ जाएगी और मोक्ष केवल बचा है जैसे सुषुप्ति में होता है ऐसे वहां पर भी है ठीक है और जी ये जो ब्रह्म रूप का है इसको जीव का इस प्रकार से कह सकते हैं जैसे की ईश्वर को सर्वज्ञ है तो जीव मोक्षावस्था में सर्वज्ञ जैसा हो जाता है सर्वज्ञ जैसा हो जाता है बिल्कुल कह सकते हैं लेकिन सर्वज्ञ नहीं होता ठीक है।, है लेकिन सर्व व्यापकता का कुछ नहीं कह ले सकते हैं जो परमात्मा के समान कुछ बढ़ जाता है अणु स्वरूप से वो व्यापक हो जाता ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे वो अणु तो अणु ही रहेगा अल्प शक्तिमान है जितनी अल्पशक्ति है उतनी ही अल्पशक्ति उसकी रहेगी परमात्मा की सामर्थ्य से वो काम तो कर लेगा सहयोग तो मिल जाएगा लेकिन उसकी अपनी कोई शक्ति अपने आप में नहीं बढ़ेगी न तो वैसा क्या वैसा ही है वो अन्य कोई और एक, ही एक ही है कौमा मतलब मूर्छा अपने आप रोक के कारण से आती है या संजय हरण करते हैं एनिस्थीशिया दे देते हैं जैसे शल्य कर्म आदि के समय औषधि से भी वो मूर्छित जैसी अवस्था है संजय विहीन हो जाता है वो अनुभूति नहीं होती है उसके ठीक है। दूसरा कई बार इसमें व्यक्तियों को आता है कि सुषुप्ति को ये क्यों कहें कि ये ब्रह्म रूपता है सुषुप्ति में जो अच्छा लगता है हमें वो परमात्मा का आनंद है ये कैसे कहें तो ऐसे वचन लेकिन मिलते हैं उपनिषदों में भी मिलते हैं उनसे हम ये संकेत ले लेते हैं कि वहां परमात्मा का आनंद हम अनुभव करते हैं कुछ लोग सुषुप्ति में परमात्मा के आनंद को बिल्कुल नहीं मानते ठीक है वो भी एक विचार हो सकता है बस दुख रहित स्थिति है अच्छा लगता है लेकिन परमात्मा का आनंद नहीं मिल रहा है सुषुप्ति में कुछ व्यक्ति इसी सूत्र के आधार पर यह भी व्याख्या करते हैं कि सुशुक्ति में भी परमात्मा का आनंद मिलता है और जीवात्मा परमात्मा के आनंद के बिना रह ही नहीं सकता है अधिक समय तक चाहिए ही उसको और वो प्राकृतिक तौर पे बिना प्रयत्न के भी हमारे को निद्रा सुशुक्ति के अंदर प्राप्त होता रहता है सुषुक्ति में हमारे को कोई कामना नहीं होती है सुशुक्ति में हमारे को लौकिक कोई कामना नहीं होती है लौकिक सुख की कोई कामना नहीं होती है समाधि में भी नहीं होती है लौकिक सुख की कामना और मुक्ति में भी नहीं होती है लौकिक सुख की कोई कामना नहीं होती ठीक है इन्हें कुछ अंशों के अंदर ब्रह्मरूपता हमें समझनी चाहिए पहले से करना चाहिए ये चीज आपको बार बार कही जा रही है जब एक बोल रहा होता है दो माइक हैं आप क्यों नहीं पहले हाथ उठा देते हैं सब शांत हो जाते हैं ये माइक लेके यहाँ आ जाते हैं और फिर आप हाथ खड़ा करेंगे अभी भी जिनका है पहले से हाथ खड़ा करें वहाँ तक पहुँचना चाहिए समय ऐसे जाता है बोलिए सर्वज्ञ सर्वोज स क्या है सर्वज्ञ का जी। अज्ञ न जानने वाला कुछ भी नहीं जानने वाला ऐसा है जो सब कुछ नहीं जानता है असर्वज्ञ ले लीजिए सर्वज्ञ का विपरीत करना है असर्वज्ञ कह लीजिए आपको सीधे सीधे लेना है तो जो सबको नहीं जानता है जैसे परमात्मा सर्वज्ञ है तो उसका ये अर्थ होगा कि वो कुछ नहीं जानता परमात्मा सर्वज्ञ है तो जीव कुछ नहीं जानता ऐसा नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ अभी ये चर्चा जा आई थी समय पूर्व की जीव मुक्ति में सर्वज्ञ जैसा हो जाता है बोलिए आगे बोलिए तो सर्वज्ञ जैसा हो जाता है तो वो क्या रक्षण है उसका सब कुछ नहीं जानता सब कुछ जैसा जानता है मतलब परमात्मा जैसा तो सब कुछ नहीं जान सकता लेकिन जैसे अभी हम कुछ जानते हैं और हमें लग सकता है हम बहुत कुछ जानते हैं और योगी के लिए और भी कह सकते हैं वो बहुत कुछ जान सकता जानता है और हम कह, कह सकते हैं ये तो सब कुछ जानता है हम किसी किसी मनुष्य के लिए भी कह सकते हैं जो बहुत क्षेत्रों में जानता हो तो, तो जिसकी बात करो उसको जानता है तो ऐसा सर्वज्ज लगता है सब कुछ जानता है हमारे से अधिक जानता इसलिए हम कह देते हैं कि सब कुछ जानता है लेकिन परमात्मा जैसा सर्वज्य नहीं हो सकता तो मुक्तात्मा भी परमात्मा जैसा सर्वज्ञ जैसा परमात्मा बिल्कुल वैसा का वैसा तो सर्वज्ञ रूप नहीं हो सकता ऐसा मानते हैं उससे कुछ कम जानता है वो ईश्वर की सहायता से जान लेता है काफी कुछ बहुत कुछ जान लेता है आज की स्थिति से हम कह सकते हैं कि वो सर्वज्ञ हो गया योगी के लिए भी कहा जाता है समाज योग दर्शन चौथे पाद में भी आता है कि वो ऐसा हो जाता है जैसे कि सभी कुछ जान लेता है लेकिन कुछ कम रहता है परमात्मा से तुलना शत प्रतिशत नहीं की जा सकती इतना ही बात है ठीक है इसको लिख लेना जो मैंने अभी बीच में बोला है ना तो, तो काटने के लिए तो 116 वां सो सूत्र हो गया अगला सूत्र 117 सौ बोलिए द्वयो हो सभी सबीजत्व अन्यस्य तद्धति। ये जो तीन स्थितियां बताई समाधि सुषुप्ति और मोक्ष इनमें से द्वयो हो, दो की या दो में प्रथम दो में सभी जत्व बीज विद्यमान रहता है और अन्यस्य, इन दो से अतिरिक्त जो है यानी मोक्ष अवस्था उसमें तद्धती उसकी समाप्ति हो जाती है बीज भी नहीं रहता तो बीज शब्द से फिर अलग अलग ढंग से व्याख्याएं की जाती है इसमें एक सरलता से हम लें तो शरीर को ले सकते हैं कि शरीर हमारा बीज रहता है आधार रहता है तो समाधि और सुषुप्ति में तो शरीर रहता है लेकिन मोक्ष में शरीर नहीं रहता ठीक है।, है तीनों में ब्रह्म रूपता है लेकिन प्रथम दो में सभी जत्व है शरीर रहता है और एक में वो नहीं रहता शरीर नहीं रहता ये बताया जा रहा है और दूसरे ढंग से सबीज का मतलब संस्कार या वासना के रूप में भी लिया जाता है जो कि हमारे बंधन का कारण बनता है संस्कार चलते रहते हैं तो प्रथम दो में तो सबीज रहता है अविद्या रहती है सुषुप्ति में तो है ही और समाधि में भी लेंगे तो समाधि में जब तक दग्ध बीज नहीं हो जाते हैं तब तक संस्कार कुछ तो शेष रहते हैं उसको यहां पर लेंगे और जिनके संस्कार दग्ध बीज हो गए जीवन मुक्त हो गए उसको तो इस रूप में बीज वाला यहां नहीं मान सकते उसके तो बीज भी समाप्त हो गए सभी जगतों वासना की दृष्टि से वासना रूप संस्कार की दृष्टि से कहें तो सुषुक्ति में ब्रह्म रूपता होते हुए भी बीज मां रहता है संसार का बीज उठने के बाद फिर वही रागर द्वेश समाधि में समाधि अवस्था में भी ब्रह्मरूपता होती है लेकिन समाधि से उठने के बाद में अथवा जिस समय नियंत्रण नहीं है वासनाएं हैं संस्कार विशेष हैं योगी के वृत्ति के रूप में नियंत्रण कर रखा है उसने तो जब वो उठता है नियंत्रित नहीं रहेगा तो फिर हो सकते हैं बीज अभी विद्यमान है उसमें निर्बीज नहीं हुआ है दग्ध बीज नहीं हुआ है अभी लेकिन मुक्ति के अंदर बीज नहीं रहता है ये इस तरह से देख सकते हैं इसको और तीसरे ढंग से परमा कर्म के आधार पर हमें शरीर मिलता है तो सुषुप्ति अवस्था है ब्रह्म रूपता है लेकिन कर्माशय है हमारा बीज है और वो चलता रहेगा शरीर जन्म मरण चलता रहेगा समाप्ति नहीं होगी बीज अभी विद्यमान है बीज है तो फिर वृक्ष उत्पन्न होगा फिर बीज उत्पन्न होगा फिर वृक्ष उत्पन्न होगा यानी वह परंपरा जन्ममरण की चलती रहेगी बीज यानी कारण विद्यमान है अभी बीज ये अब कर्माशय की दृष्टि से बोल रहा हूं समाधि प्राप्त है ब्रह्म रूपता है तो भी बीज विद्यमान है अभी अभी बीज समाप्त तो नहीं हुआ है कर्माशय चल रहा है अगला जन्म भी हो सकता है यदि जीवन मुक्त नहीं हुआ है तो और जीवन मुक्त हो भी गया है तो भी उसका बीज कर्म तो विद्यमान है प्रारब्ध जिसके कारण ये शरीर चल रहा है क्योंकि तो हम पीछे देख करके आये चक्र भ्रमणवत धृत शरीर विवेक प्राप्त कर लिया है संस्कार दग्ध बीज हो गया फिर भी शरीर क्यों चल रहा है तो प्रारब्ध जो इस बार का है पीछे का समाप्त हो गया लेकिन इस बार जिस प्रारब्ध ने जन्म दिया है ये शरीर मिला है उसका जो कुछ बाकी है वो जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है इस रूप में बीज है तो वो जीवन मुक्त में भी जाएगा तो सबीज को मैंने तीन ढंग से बोला है आपके किसी भी तरह से संगति अलग अलग, अलग लग लग लग लग लगाते हैं एक शरीर का दूसरा वासना रूप संस्कार का और तीसरा धर्माधर्म रूप संस्कार यानी कर्माशय का ये तीन रूप में बात है कुछ तो शरीर में हम ले रहे हैं ये सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर स्थूल शरीर हमने सूक्ष्म शरीर की लिया था ले सकते हैं वो भी ले सकते हैं व्याख्या स्थूल शरीर को क्योंकि स्थूल शरीर होता है सूक्ष्म शरीर भी होता है दोनों ले सकते हैं कोई आपत्ति नहीं आधार ही शरीर ले।, ले सकते हैं यहां तो कुछ स्पष्ट नहीं लिखा है ना इसकी व्याख्याएं जो मैंने अलग अलग की हैं ठीक है उसको भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं इन्होंने खुद ने तो खोला नहीं है सीधे सीधे और सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर ले सकते हैं कोई आपत्ति नहीं वो भी बीज है हमारा संसार बीज क्षयम नित्य मुक्तो, अमृत भोग भागी, भागीजन्मा ईश्वर प्रणिधान के संदर्भ में योग दर्शन में आता है स्वस्थ परीक्षीण वितरक जाल है संसार बीज क्षय ई क्षमाणा संसार के बीज को क्षीण हो जाए ऐसी इच्छा करता हुआ वो चलता रहता है संसार का बीज समाप्त हो जाए बीज समाप्त हो जाए और संसार का बीज अन्य शरीर के संदर्भ में स्थूल शरीर की दृष्टि से देखेंगे तो सूक्ष्म शरीर बीज के रूप में है यूं हमारा जन्म मरण चल रहा है उसमें अविवेक अविद्या बीज रूप में है आधार रूप में है वो संस्कार वासना रूप संस्कार और एक दृष्टि से कर्माशय को भी बोल सकते ठीक हैं ठीक है का मतलब है उतर गया अंदर आगे एक ठीक है तो मैं पहले भी बोलता रहता था राय हर सूत्र के बाद ठीक है ठीक है पर अब उसको परिभाषित करना पड़ रहा है मेरे को मैं ठीक है क्या मतलब उतर गया ऊपर वही बोल दो, बोल देना अगला देखिए सूत्र एक सौ अट्ठारह दिव त्रयस्यापी दृष्टत्वात द्वाव। कोई कह सकता है समाधि सुषुप्ति यही दो चीजें हैं सुषुप्ति तो अनुभव में है ही और समाधि भी योगियों की कुछ सुनी जाती है देखी भी जा सकती है तो मुक्ति मुक्ति है, तीसरी अवस्था कुछ नहीं है तो उसके लिए कहा द्वय दो के समान त्रय से आप तीसरे का भी दृष्टत्व देखे जाने से शास्त्रों में तीसरी स्थिति का भी कथन किया जाता है मुक्ति का भी इसलिए न तो ऐसा कोई नहीं समझे की दो ही अवस्थाएं होती है समाधि और सुषुप्ति दो ही अवस्थाएं होती है ये नहीं सोचे मुक्ति अवस्था भी होती है न तो दो, दो ही नहीं है ए, तीनों हैं ये वास्तव में हमारी अवस्थाएं कितनी मानी जाती हैं चार कौन कौन सी जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरिया अवस्था तुरिया अवस्था मतलब चौथी अवस्था तुरीय मतलब चतुरीय चतुर्थ होता है ना चतुर्थ चौथा चौथी अवस्था उसको तुरी अवस्था बोलते हैं तो चौथी अवस्था कौन सी है तुरैया अवस्था का मतलब समाधि की अवस्था है। भाई एक तो जगने की अवस्था है जैसे अभी हम जगे में हैं वृत्ति सारूप्य है एक स्वप्न अवस्था है सोने पर जो सपने देखते हैं हम और एक सुशुक्ति है वो भी सोने के समय ही हो जाती होती है और इसकी तीन के अतिरिक्त चौथी अवस्था कौन सी समाधि अवस्था बस उनमें से यहां कौन सी अवस्थाएं बताई हुई समाधि और सुषुप्ति दो ही बता रखी है ये मोक्ष अवस्था कहां से आ गई चौथी दो ही होनी चाहिए ना चार में से चार में से दो यहां आई है चौथे में मुक्ति थोड़ी ना आती है तो ये केवल दो ही नहीं है तीसरी भी है उसका भी शास्त्रों में वचन मिलता है इसलिए केवल दो ही नहीं है ये तीसरी भी मुक्ति की अवस्था भी हमें स्वीकारनी होती है वो भी एक अवस्था है आत्मा की ये चार अवस्थाएं तो यहां जीवित अवस्था के अंदर कह रहे हैं शरीर जब है तब हमारी ये चार अवस्थाएं होती है इस समय मुक्त अवस्था नहीं होती है नितांत मुक्ति जीवन मुक्ति होती है नितान्त मुक्ति इस समय नहीं होती है ठीक है यहां तो चार ही अवस्थाएं होंगी इससे शरीर वो तो पांचवी अवस्था है बिना शरीर की अवस्था है अशरीर है वहां तो ठीक है आगे द्वोरीत्र दृष्टवा बोलिए वासनाया वानया न निमित्तस्य नधान बाधक वासनाया अनर्थ ख्यापनम वासना के द्वारा अनर्थ का बोध होता है अनर्थ का पता लगता है अनर्थ मतलब जो अनिष्ट है जो वासना रूप संस्कार हैं उससे अनर्थ होता वैसे है वैसे संस्कार हैं वैसी वैसी हमारी प्रवृत्तियां होने लग जाती है अच्छी बुरी विशेष रूप से बुरी जो वासनाएं हैं है, उनसे अनर्थ का ख्यापन होता है अनर्थ होता है वासनाया अनर्थ ये अनर्थ का ख्यापन दोष योगे भी ना दोष का योग होने पर भी नहीं होता या दोष का मतलब स्वप्न को निद्रा को सुशुक्ति को लिया जाता है ये, ये सूत्र भी ऐसा है इसके कई तरह से अर्थ करते हैं तो दोष का योग होने पर भी यानी सुशुक्ति में होने पर भी सुषुक्ति कोई अच्छी अवस्था नहीं है समाधि मोक्ष की दृष्टि से और दोषी है एक तो तो भी वासना से अनर्थ का ख्यापन नहीं होता है वासनाएं हैं लेकिन सुषुप्ती अवस्था में हम उससे प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसा लगता है ना क्लेशों से मुक्त हो गए क्लेशों से मुक्त स्थिति आ गई है जबकि अंदर वासनाएं हैं दिन में हमें पता लगती है स्वप्न में हमें पता लगती है सुषुप्ति में नहीं तो ये दोष है सुषुप्ती अवस्था है उसमें वासना के होते हुए भी वासना से अनर्थ नहीं होता है बाधा नहीं होती है क्योंकि वो उससे अलग हो जाता है उससे समय होते हुए भी उस वासना से अनर्थ नहीं होता है इसको हम दूसरे ढंग से समाधि में भी लगा सकते हैं समाधि की अवस्था में भी जब वासनाएं शेष रहती हैं अभी इससे दग्धबीज नहीं हुई है लेकिन मन पे पूरा नियंत्रण है मन पर नहीं तो इसलिए उसको कोई अनर्थ नहीं होता है। अंदर है लेकिन उससे कोई हानि नहीं होती है हानि कुछ नहीं पता लगेगी वहां पर अंदर है बस नियंत्रण में है पूरी की पूरी आगे निमित्त से प्रधान बाधकत्वम, जो निमित्त है ये जो वासना है उसका प्रधान बाधकत्व है ये जो प्रधान है जिसको निद्रा के रूप में यहां पर ले रहे हैं सुषुप्ति में उसके द्वारा उसका बाध हो जाता है वो प्रभावित नहीं करता क्योंकि कोई कह सकता है कि सुषुप्ति में ब्रह्मरूपता की कहां बात है सुषुप्ति में भी वो व्यक्ति कितना भी दोष करता हो दिन में कितना अन्याय अत्याचार करता हो कितना भी दुष्ट हो राक्षस हो कितने भी गलत विचार करता हो लेकिन सुषुप्ति में तो कोई भेद नहीं होता है चाहे कोई धर्मात्मा साधक व्यक्ति हो देवता हो चाहे राक्षस हो आध्यात्मिक हो या सांसारिक हो अवस्था उतने मात्र में तो दोनों में अंतर नहीं होता समानता होती है तो ये जो वासना है इस निमित्त का प्रधान बाधकत्व प्रधान के द्वारा उसका बाधकत्व है वो रोक दिया जाता है नहीं होता है काम में नहीं आता है वो प्रस्तुत नहीं होता है इसलिए वहां कोई दोष नहीं आता है ये उनके होने पर भी कम से कम उस समय तो हम दोष से बचे हुए रहते हैं है? किसको है? अलग अलग व्याख्याएं हैं सुशुक्ति को मैंने सुशुक्ति अर्थ किया है निद्रा दोष का बाधक नहीं संभव है निद्रा दोष लेके अर्थ किया ये सीधे सीधे यूं स्पष्ट नहीं है पर ठीक है जो व्याख्याएं की गई हैं दूसरा इसके अंदर जो जीवन मुक्त तो होता है उसको कर्मफल भोग रूपी कुछ भी दोष नहीं होता है सामान्य दोष नहीं होता है जीवन मुक्त हो गया है और सामान्य जो चलते फिरते जीवों की कुछ अनजाने में कुछ हिंसा होती है पीड़ा होती है उनको इससे उस जीवन मुक्त को कोई अनर्थ नहीं होता है उसको कोई हानि नहीं होती उसका कोई कर्माशय नहीं बनता है वहां पर जीवन मुक्त स्थिति में और वैसे अपरिहार्य हिंसा में तो किसी का भी नहीं बनेगा जिस हिंसा से हम बच नहीं सकते अपरिहार्य पूरी सावधानी रखने पर भी जो चीजें होती हैं सृष्टि ही ऐसी बनी हुई है उसमें तो हमारा भी कोई दोष नहीं है क्योंकि हम उसे बची नहीं सकते वहां करने ना करने अन्यथा करने की हमारी को कोई स्वतंत्रता नहीं है और स्वतंत्रता नहीं है इसलिए हमारा कर्तृत्व भी नहीं है और कर्तृत्व नहीं है तो भोक्तृत्व भी नहीं है वहां इस दृष्टि से जीवन मुक्त का तो वहां कोई भी नहीं कई बार ये बातें आती हैं कि भाई जीवन मुक्त भी हो गया है अपने कुछ गलत कार्य नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है उससे जीवन जीने में तो उससे भी कर्माशय बनेगा और उसका फल फिर आगे मिलेगा या वो कर्म कर रहा है तो उसका फल मिलना चाहिए फिर मुक्ति में क्यों चला जाता है इत्यादि बातें उसका कुछ भी नहीं होता है तो खैर पहले वाला जो अर्थ किया वो कुछ अधिक संगत है उसको लेके आप चल सकते हैं कुछ पूछना है आगे एक सौ बीसवा सूत्र बोलिए एक कहा, संस्कार हा, क्रिया निर्वर्तको न तो प्रतिक्रियम संस्कार भेदा बहु कल्पना प्रसक्ते है अब एक प्रसंग इन्होंने ये उठाया कि संस्कार से हमारे अंदर क्रियाएं होती हैं। जैसा हमारा संस्कार है उसके अनुरूप हम क्रियाएं करते हैं जिसको शराब पीने का संस्कार है आदत है तो समय आने पर वो चल पड़ता है शराब खरीदने के लिए मंत्रालय में चला जाता है वहां पीने लग जाता है ऐसी जिसकी जो आदत है जिसको ध्यान उपासना का संस्कार है सुबह शाम वो समय आते ही वो अलग ही उसमें भाव आ जाते हैं वो बैठने की इच्छा करती है और कभी नहीं भी बैठता है तो और के साथ भी रहता है तो उसका उसकी स्थिति अलग रहती है वैसा नहीं होता है का अवस्था दिन में है जैसा वो ध्यान उपासना का समय चल रहा है सुबह शाम का ऐसा समय है उसका आदत है उसकी अब किसी कारण से बैठ नहीं पा रहा है कोई सामूहिक कार्य है और है तो भी उसके अंदर की स्थिति अलग बनती है उस समय में प्रवृत्ति बनती है दान की परोपकार सेवा की किसी की प्रवृत्ति है अन्याय को हटाने की एक क्षत्रिय है, है। तो अन्याय होते देख करके वो बढ़ जाएगा उस तरफ उसे हटाने के लिए प्रवृत्ति हो जाएगी ऐसे ही सबके लिए खाने पीने भोगने सब कामों के अंदर ऐसी ही प्रवृत्ति होती है तो वर्तमान की इच्छा भी उसमें जुड़ती है लेकिन संस्कार भी एक बड़ा कारण बनते हैं ठीक है तो संस्कार हमारी क्रियाओं का निर्वर्तक होता है क्रियाओं को उत्पन्न कर देता है हमारे में हम उस तरह की क्रियाएं करने लग जाते हैं अच्छी बुरी कुछ भी हो तो हम जो बहुत सारी क्रियाएं करते हैं उसके पीछे एक संस्कार होता है या अनेक संस्कार होते हैं ये एक बात आ सकती है क्योंकि बहुत सारे संस्कार मिलकर के हमारे को एक क्रिया करवाते हैं या एक संस्कार ही हमारे को क्रियाएं करवा देता है हर क्रिया के पीछे एक संस्कार होता है या बहुत सारी क्रियाओं के पीछे एक ही संस्कार होता है इत्यादि तो उस संदर्भ में ये सूत्र है कि एक हा संस्कार है क्रिया निर्वर्तक एक ही संस्कार क्रियाओं को बना देता है एक तो इस दृष्टि से क्रिया को पैदा करने की दृष्टि से एक किसी में सेवा की एक बात उठी एक संस्कार उभ रहा है मेरे को सेवा करनी चाहिए अब उस संस्कार के कारण से वो बहुत सारी क्रियाएं करेगा उठेगा कुछ खरीदेगा कोई ढूंढेगा किसकी सेवा करूं धन से करूं तन से करूं क्या करूं ढूंढेगा और वो बहुत सारा काम करता रहेगा पीछे भाव क्या है एक ही एक ही संस्कार है कि मैं सेवा करूं किसी की मैं परोपकार करूं ऐसे ही विपरीत में ले लीजिए किसी ने एक हुआ कि मैं चोरी करूं अब उसके लिए बहुत सारी क्रियाएं करेगा वो साधन जुटाएगा जगह देखेगा बचाव के उपाय करेगा आएगा जाएगा बहुत सारी क्रियाएं करेगा लेकिन उसके पीछे एक ही चीज काम कर रही है तो एक संस्कार भी हमारे को क्रियाओं का प्रवर्तक हो जाता है और इसको दूसरे ढंग से भी ले सकते हैं हम जो कुछ क्रियाएं करते हैं अब उसमें मान लीजिए पूरा यज्ञ किया हमने आधा पौना एक घंटा किसी कक्षा में भाग लिया व्यायाम किया कुछ सेवा कार्य किया आधा घंटा एक घंटा इत्यादि वो और उसमें बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं हम तो क्या उन प्रत्येक क्रिया का संस्कार अलग अलग पड़ रहा है तो एक दृष्टि से कह सकते हैं हर चीज का संस्कार अलग अलग पढ़ना चाहिए क्योंकि तो हम विविध क्रियाएं करते हैं वहां पर एक कोई खेल हो आधा पौना एक घंटा खेल चल रहा है उस खेल के अंदर न जाने कितनी सारी घटनाएं हो गई कभी इधर लेके गए गेंद को कभी इधर लेके गए कभी ये हुआ कभी वो हुआ कभी सीटी बजी कभी विश्राम हुआ कभी टकरा गए बहुत सारी हो ना कभी गोल हो गया खुश हो गए कभी हमारे को हो गया उदास हो गए बेगड़ा हो गया उत्साह हो गया लोगों ने तालियां बजा दी ऐसे न जाने कितनी चीजें हो सकती है तो ये जो सारा का सारा है क्या हर उसका एक एक संस्कार अलग अलग होता है ये एक विचार की बात अथवा सारे का एक होता है तो कहते हैं न तू प्रतिक्रियम संस्कार भेदा प्रत्येक क्रिया के लिए संस्कार भेद नहीं होता है क्यों उसके लिए कारण बताया बहु कल्पना प्रसक्त प्रसक्ति अगर ऐसा मानने लगेंगे तब तो बहुत अधिक संस्कारों की कल्पना करनी पड़ेगी एक दोष माना जा रहा है कितने संस्कार मानेंगे आखिर कितने संस्कार मानेंगे उसकी सीमा क्या है तो ये सूत्र दो ढंग से इसकी व्याख्या कर सकते हैं एक तो यह है कि क्रिया का कारण जो संस्कार है वो एक संस्कार से क्रिया हो जाती है वो बहुत सारी क्रियाएं करवा देगा एक क्रिया या अनेक क्रिया एक हा संस्कार है क्रिया निर्वर्तक हो न तो प्रतिक्रिया संस्कार भेदा प्रत्येक क्रिया के लिए अलग अलग संस्कार हो ऐसा नहीं अब यहां संस्कार क्रिया के कारण के रूप में कथन किया जा रहा है अभी ये पहली व्याख्या है इसको बदल के दूसरे ढंग से करेंगे तो क्रिया के द्वारा निर्वर्तक एक ही संस्कार होता है अब क्रिया के बाद में जो संस्कार उत्पन्न होता है उस ढंग से व्याख्या हो रही है क्रिया एक संस्कार को उत्पन्न करती है क्रिया अनेक संस्कारों को उत्पन्न नहीं करती है न तो प्रतिक्रिया संस्कार संस्कार हर छोटी छोटी क्रिया में अलग अलग संस्कार होते हैं ऐसा नहीं बहुकल्पना प्रसकते नहीं तो बहुत अधिक कल्पना होगी कोई एक कार्य ले लीजिए आप उदाहरण के लिए हम कि कितना माने कि ये एक संस्कार इतने का होगा दान किसी के मन में आया कि मैं कुछ पाधकों को भोजन करो आध्यात्मिक व्यक्तियों को दान करना है। भोजन करो अब वो अपने घर से चला वहां भोजन बनाया भोजन बनाने से पहले चीजें खरीद के लाया बनाया फिर वाहन में बैठा फिर लेकर के आया और यहां पर वितरण कर दिया साधकों को बांटा उसने मिला करा और फिर चला गया वाहन में चला गया बर्तन वर्तन साफ किए जो भी हो ये सारी पूरी एक प्रक्रिया हुई अब इसमें हम कितने संस्कार बनना माने एक तो एक है भाई यहां बोला जा रहा है अनेक क्यों नहीं कोई तो वो सामान खरीद के लाया भोजन का उसके अपने अपने संस्कार उसका अलग संस्कार खाना बनाया उसके अलग संस्कार चल करके यहां आया उसका अलग संस्कार या भोजन वितरण किया उसका अलग संस्कार लौट के गया उसका अलग संस्कार ऐसे कुछ संस्कार मान सकते हैं ना अच्छा इसमें भी अलग अलग करें तो सामान खरीदने का एक संस्कार या अनेक संस्कार बताओ वहां भी अलग अलग करेंगे है कहीं से एक जगह सब्जी खरीदी एक जगह आटा दाल खरीदा कहीं घी खरीदा कहीं फल खरीदा तो खरीदने के भी अलग अलग संस्कार मानने होंगे ना ये एक एक अलग अलग ही करना है तो वहां भी फिर अलग करेंगे और सब्जी में भी अलग अलग सब्जियां खरीदी हैं हर सब्जी के अल, अलग अलग संस्कार पड़ेगा जितनी सब्जी खरीदी <laughs> होगा ही नहीं और उस सब्जी में भी मान लीजिए आलू ले रहे हैं तो एक आलू उठाया उसका अलग संस्कार और दूसरा उठाया तो अलग संस्कार नहीं करना पड़ेगा और आलू भी उठाया तो वो कोई एक ही क्रिया थोड़ी ना हुई अब यहां था हाथ ए वहां तक गया तो कितनी क्रियाएं हुई ए इतनी सी फिर इतनी सी फिर इतनी सी यो हाथ किया फिर यो किया फिर यू किया फिर पकड़ा फिर लेके आया फिर क्या वो तक मानेंगे आप भिंडी खरीदनी है एक एक भिंडी ली है एक एक टिंडा लिया है फिर उसको पैसे दिए हैं, उसका फिर पैसे में भी एक रुपया दिया फिर सिक्का दिया उसका अलग अलग एक इस जेब से निकाला और एक उस बटुआ से निकाला उसका किस किस को संस्कार मानेंगे हम यहाँ तो छोटी छोटी क्रियाओं को और वहां से चल करके आया तो कितने कदम लिए यहां तक आने में देख चलना एक क्रिया देखी घर से यहां तक आया तो भाई एक संस्कार पड़ा अब उस आने में भी कितनी क्रियाएं की वो पहले घर से चला अपनी गाड़ी में बैठा दरवाजा खोला गाड़ी में बैठा गाड़ी चलाई गाड़ी चलाने में भी बहुत क्रियाएं की सबके लिए अलग अलग संस्कार माने एक तो ये है और उसमें भी हर चीज के लिए अलग अलग सड़क पार करते आ रहे हैं कहीं हॉर्न बजाय कहीं इधर मोड़ा कभी इधर मोड़ा हर जगह के अलग अलग संस्कार कितने संस्कार मानेंगे क्या सीमा है कि भई इतने कर्म का इत, हम ये कर्म मानेंगे कि यहां से यहां तक एक कर्म है और उसका ये एक संस्कार है तो कहा अगर बहुत सारा मानेंगे तो बहु कल्पना प्रसक्त है बहुत सारे संस्कारों की कल्पना प्रसक्त तो हो जाएगी एक खेल हो रहा है अब खेल को हम कितना मानते हैं मान लो आधा घंटे एक घंटे का खेल है और उसका पूरे का एक संस्कार पूरे खेल का एक माना एक माना। एक है मान लो हॉकी खेल रहे हैं उसमें हर बार कभी इधर से इधर किया कभी इधर से उधर किया है वहां भागे वहां भागे हर पैर को रखा हर गेंद को खोला रोका हर चीज का अलग अलग संस्कार माने क्रिकेट खेल रहे हैं तो हर गेंद को फेंका तो वो एक अलग खेल गेंद फेंकी हर बार गेंद फेंक रहे हैं वो अलग खेल और हर बार बल्ले से चलाया जो भी हुआ वो अलग खेल या पूरा सारा मिला करके एक खेल वो भले ही उसमें कितनी भी क्रियाएं हो रही हैं कितनी बार गेंद फेंकी गई कितनी बार उसको दूर तक मारा गया फेंका गया भागे दौड़े सब सब मिला करके एक एक खेल तो ऐसे ही ये कहना चाहते हैं कि यूं अगर छोटा छोटा देखेंगे तब तो बहुकल्पना पकते संस्कार तो वो तो फिर अनंत हो जाएंगे कोई सीमा ही नहीं है उसकी इसलिए एक हाँ संस्कार है क्रिया निर्वर्त एक संस्कार से बहुत सारा हम कुछ कम कर्म करते हैं लंबा चौड़ा कई घंटों का कई दिनों का एक संस्कार किसी का आ गया कि भाई मेरे को वेद पढ़ना है अब उसके लिए वो वर्षों तक लगा हुआ है इस गुरुकुल में उस गुरुकुल में ये पढ़ा वो पढ़ा ये किया वो किया न जाने कितना करना है वो एक ही है पीछे वेद पढ़ना है मेरे इसी कि मेरे को समाधि लगानी है ध्यान लगना है अब उसके लिए इस शिविर में उस शिविर में इन गुरु के पास उन गुरु के पास ये तप तपस्या ये व्रत नियम न जाने कितना कर रहे हैं वो और पूरा का पूरा साधना का एक संस्कार एक घंटे हमने उपासना की और उसके अलग अलग संस्कार भी मान सकते हैं वैसे तो हर मिनट का हर सेकेंड का कितनी देर का एक संस्कार माने एक घंटे उपासना की उसमें कितने संस्कार माने या तो एक मान है अथवा कि भाई हमने पहले आसन लगाया फिर प्राणायाम किया प्रत्याहार किया धारणा की ध्यान किया समर्पण किया जो हम पांच छह बिंदुओं पे चलते हैं पहले तो पांच छह संस्कार पड़ेंगे उसने समर्पण किया उसका हो गया नमस्कार किया उसका हो गया खेत व्यक्त किया उसका हो गया उत्साह बढ़ाया उसका हो गया अब ध्यान भी कर रहे हैं तो मान लो ओम का जप कर रहे हैं उसमें अलग अलग अर्थ की भावना कर रहे हैं तो उनका भी सबका अलग अलग संस्कार एक अर्थ का भी कर रहे हैं तो अभी संस्कार पड़ा फिर अगले क्षण में पड़ा फिर अगले क्षण में पड़ा मान लो हम दो पांच मिनट तक दस मिनट तक एक ही अर्थ की भावना में रहे तो हर क्षण नया नया संस्कार मानेंगे कितने एक मिनट में एक एक सेकेंड में एक और एक सेकेंड के भी कितने भाग हो जाते हैं आजकल दौड़ बौड़ में होता है ना एक हजारवे भाग में भी सेकंड के निर्णय हो जाता है कि ये इत आगे है ये पीछे कैमरे बता देते दस हजारवा भाग भी कर सकते हैं इतनी तेजी से सूक्ष्म तो कितनी कालवा का एक संस्कार माने हम बहु कल्पना प्रसक्त है अगर यूं हम छोटा छोटा देखने लगेंगे तो बहुत कल्पना प्रसक्त हो जाएगा इसलिए इन संस्कारों को जब हम देखते हैं गणना करते हैं तो उसका एक मोटा संस्कार ले लेते हैं यहां इसका ये एक संस्कार हो ठीक है उसके भेद उपभेद में छोटी मोटी चीजों का भी कुछ संस्कार साथ में होता है लेकिन कुल मिलाकर इसको बड़े बड़े मोटे मोटे तौर पे हम कहते हैं कि भई इसमें इस चीज का संस्कार है इसमें इस चीज का संस्कार है ऐसे ही इनका बोध होता है इसमें सेवा का संस्कार है इसमें सफाई का संस्कार है इसमें लापरवाही का संस्कार है इसमें द्वेश का संस्कार है इस तरह से मोटा मोटा हम करते हैं तो एक संस्कार है क्रिया निर्वर्त को न संस्कार भेदा प्रतिक्रिया में हर प्रति मतलब प्रत्येक क्रिया में ये वो प्रतिक्रिया नहीं है रिएक्शन नहीं है वो प्रतिक्रिया नहीं है मतलब प्रति मतलब प्रत्येक जैसे प्रतिदिन ऐसे प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया ना तो प्रतिक्रिया संस्कार वेदा बहुकल्पना प्रसकते है ठीक है पूछिए अभी उतना नहीं है ये <laughs> जितना समझ रहे उतना भी ठीक है वैसे तो नहीं पूछना है चलिए विचार के लिए विचार कोटी में भी तो रख सकते हैं ना विचार कोटी में भी पकड़ में कि हाँ ये बात विचार नहीं की तो है। कुछ कहीं तो जा रही है उतना ही तो तो संस्कार के है से हम कोई कार्य कर रहे हैं पर जो अलग अलग स्तर में कार्य हो रहे हैं उनके संस्था पकड़े होंगे पढ़ते होंगे बढ़ेगा कितने मानेंगे उसको जो उसका भी पढ़ेगा ही तो वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह से ही। <laughs> हर सेकेंड का वो तो बिल्कुल होता चला जा रहा है पूरा सारा का सारा क्योंकि हम स्मृति में ले आते हैं सारा का जो घटना घटी मान लो जैसे आप आत्मनिरीक्षण करते हैं सुबह से लेकर शाम तक का चित्रक्रम शह पूरा ले लेते हैं वो तो सारा रील बन रही है अंदर पूरा का पूरा सारा जा रहा है अंदर, कुछ रहा है अंदर। सब कुछ जा रहा है अंदर सब कुछ जा रहा है छोटा मोटा हाँ, हम सब्जी खरीदने गए उसमें भी तो आप कितनी सौ क्रियाएं एक क्रियाएं कर सकते है ना अलग अलग घर से निकले वहां तक गए उसमें केवल सब्जी खरीदना होगी उसको कहाँ कितना भेदमान हो वो तो कल्पना की बात हो जाएगी बीच में तो हो सकते हैं हो सकते हैं ना बिल्कुल हो सकते हैं वो सारा का सारा उसका एक संस्कार कि भाई ये सेवा के लिए जा रहा है अब उसके लिए उसने मेहनत भी की तप तपस्या भी की कहीं कुछ गलत भी कर दिया मिश्रित कर्म कर लिया काम तो अच्छे के लिए कर रहा है लेकिन साथ में रागद्वेश भी जुड़ गया मान सम्मान भी जुड़ गया कुछ मिश्रण हो गया सकामता भी आ गई ये सब मिला करके कुल बस एक बन गया, गया।, गया। ये एक जैसा भी बना वो चित्र विचित्र भेद उपभेद सब मिला करके हाँ चलो ये बन गया इस तरह का इसके ने सेवा की है आज मोटा मोटा बस मुख्य मुख्य ऐसा मान करके चलेंगे पूछिए कर सकते है यहाँ हुआ है क्या बहुकल्पना का क्या आपत्ति है वो ठीक है अब जैसे उदाहरण प्रस्तुत किए तो जैसे दौड़ वाला उदाहरण दीजिए या सब्जी चीज वाला उदाहरण दीजिए हर एक पॉइंट के लिए अपना एक महत्व होता है इसी प्रकार हर एक हरेक्रिया संस्कार का महत्व होना चाहिए अगर प्रभुकल्पना करेंगे भी है क्या आपत्ति है ठीक है उसका हम कोई निर्धारण नहीं कर सकते की कि कितनी होगी आप मेरे को बताइए मान लो कोई चल के जा रहा है तो कितने को क्रिया कहेंगे कहां से कहां तक की क्रिया एक मानेंगे ये बताइए पहले जैसे पैर उठा जितने भी क्रियाएं है होती हैं यू नहीं बोलो जितनी भी क्रियाएं होती हैं एक क्रिया का बताओ कि यहां से लेकर यहां क्रिया है एक क्रिया ये है घर से चल के दुकान तक गया इसको एक क्रिया मानेंगे अथवा एक पैर ये और एक पैर ये दोनों मिलाकर के एक क्रिया मानेंगे अथवा एक पैर को उठा के वहां तक रखा ये एक क्रिया और अगला पैर उठा के रखा वो अगली क्रिया अथवा पैर पीछे से लिया तो पैर भी कैसे उठता है पहले तो यूं उठता है थोड़ा सा फिर थोड़ा सा यूं मरता है उसको स्लो स्लो मोशन में आप देखो एक एक एक-एक फ्रेम को एक सेकेंड में चौबीस फ्रेम होते प्राय करके 24 से लेकर चलते हैं वीडियो में तो एक एक को करो वो फ्रेम में दिखते हैं ना जैसे पुराने होते हैं उसमें तो हर फ्रेम एक क्रिया <laughs> किसको मानेगे आप मैं वो परिभाषा पूछ रहा हूँ आपसे कि आप क्रिया किसको कहोगे यही मेरा प्रश्न है हर एक क्रिया आप जितने भी इस तरह की भी संभावनाएं बताए क्रिया की सभी हो सकती है तो बहु कल्पना करने एक क्या आपत्ति है ठीक है संस्कार तो क्रिया की हर के पता है आप सब की क्रिया मान सकते हैं क्रिया है तेल्ण सब तेल्ण मतलब, तेल्ण तेल्ण मतलब आप क्रिया का कोई निर्धारण नहीं कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि जितनी भी क्रिया मान लो छोटी से छोटी क्रिया का निर्धारण करो पहले क्योंकि हम क्रिया के आधार पर संस्कार का निर्धारण करेंगे क्रिया ही निर्धारित नहीं हो रही है तो वो तो असंख्य होगी फिर है हैं। क्या है? में कितने संस्कार हैं। आप उसको सोच भी नहीं सकते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो, नहीं तो उसका फायदा ही नहीं होगा कुछ हम अगर ये संस्कार को माने हर चीज का छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे ऐसा संस्कार सोच भी नहीं सकते अब आप इतनी देर से बोल रहे हो ठीक है आप कह सकते हो मैं देर से बोल रहा हूं मैं तो अभी भी बोल रहा हूं अभी बोलते समय हमने कितनी बार जीव को ऊंचा नीचा किया कितने वर्ण बोले सबका एक एक का संस्कार स्मरण रह सकता है जितना बोला एक वाक्य में भी कितनी क्रियाएं हो गई कितनी मांसपेशियां कार्य कर गई चेहरे पे तो बहुत मांसपेशियां होती हैं बोलने में बहुत मांसपेशियां काम में आती हैं छोटी छोटी बहुत मांसपेशियां काम में आती हैं चेहरे पर वो सब की क्रियाएं अलग अलग और एक एक वर्ण की आप मान के चलो जो बोला एक प्रश्न किया आपने चर्चा की उसका एक संस्कार इनको संस्कारों की कोई चिंता नहीं है कुछ गणना भी नहीं करनी क्या है हो गए तो हो गए क्या फायदा है उसमें चाहे कितने भी मानो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है उनके लिए तो संस्कार कोई विषय ही नहीं है बोले कर्म कितने प्रकार के होते हैं बोले चार प्रकार के होते हैं चार है पांच है कितने भी प्रकार के और क्या है हिंसा के चौरासी भेद होते हैं बोले चौरासी भेद का क्या करना है कितने भी कर लो उससे क्या है जिनको फर्क पड़ता है उनको पड़ता है भाई वो ध्यान रखते हैं कि भाई इतने संस्कार हैं आज मैंने अपने जीवन में ये ये संस्कार डाले दिन भर के आप शाम को आकलन करें कि आज मैंने साधना करते हुए ये ये संस्कार डाले उपासना में आज मैंने ये संस्कार डाला गिना के कुछ एक दो तीन अब सारे गिनने लगे बात करें तो नहीं कर सकते हर छोटे छोटे आवश्यक भी नहीं है और तो मोटा बता दिया हाँ भाई सब्जी खरीदने गया ये चलो एक हो गया भोजन बनाया एक हो गया ये भी चल सकते हैं और नहीं तो भाई आज का समय दिन तो मैंने पूरा सेवा के लिए बिताया शिविरार्थियों को भोजन कराने के लिए मैंने आज का दिन दे रखा है बस ये एक हो गया अब उसमें जितनी भी क्रियाएं की वो सारा मिलाकर के बीता तो संस्कारों की गणना ये तो हम छोटी छोटी क्रियाओं का देख रहे हैं एक घंटे का एक मिनट का इतना लंबा जीवन है कितने संस्कार मानेंगे हम कितने संस्कार मानेंगे तो उस दृष्टि से एक अनावस्था जैसा अनावश्यक है गणना कोई करने का नहीं लेकिन हम व्यवहार में जब करेंगे संस्कारों का तो व्यवहार में जो हम कथन करते हैं कि भाई इसका क्रोध का संस्कार है सेवा का संस्कार है ये है कि मोटे मोटे मूल मिला करके सारे का एक मान करके चलते हैं वो सारा एक मिश्रित बनता है हमारा पूरा कर्माशय भी ऐसे बनता है इस, ये जो संस्कार है ये वासना के संदर्भ में अभी मैंने व्याख्या की थी इसको कर्म के संदर्भ में भी किया जाता है प्रसंग आता है योगदर्शन में भी कर्म के संदर्भ में एक हम प्राय चर्चा करते ही कि पाप और पुण्य परस्पर घटते बढ़ते नहीं है कटपिट नहीं जाते हैं आपस में इतने पुण्य हैं, मान लो पचपन पुण्य हैं और पैंतालीस पाप हैं, तो घटके और केवल दस पुण्य रह गए ये पैंतालीस पाप थे पैंतालीस उसकी जगह उनका भी फल नहीं मिला पैंतालीस पापों को और पैंतालीस पुण्य को भी हटा दिया चलो ये तो हिसाब बराबर हो गया अब केवल दस पुण्य बचे और उसका मिलेगा और इसके विपरीत भी ऐसा ही साठ पाप है और चालीस पुण्य है चलो चालीस पुण्य हैं उतने चालीस पाप भी आपके काट दिए बराबर हिसाब और अब केवल बीस पाप बचे हैं और उसका फल मिला है आपको ये ऐसे आपस में कटते पिटते नहीं है ये एक बात कही जाती है ना कर्म के संदर्भ में आपस में नहीं होते हैं यू पाप का फल अपने आप अपनी जगह पूरा भोगना होता है और पुण्य का भी अपना अपना भोगना होता है दोनों चलते हैं दोनों भोगे जाते हैं ठीक है लेकिन ये बात भिन्न भिन्न कर्मों में तो मानी जाती है अलग अलग कर्मों में लेकिन एक ही कर्म को करते समय जिसमें पुण्य और पाप दोनों मिले हुए तब क्या होगा तो कई जने वहां पर भी यही लगाते हैं कि एक कार्य को करते हुए भी जितना पुण्य है उतना पुण्य अलग बन जाएगा और जितना पाप है उतना पाप अलग बन जाएगा किसी एक कार्य को करते हुए उसने बीच बीच में कुछ गड़बड़ भी कर दी अच्छा कार्य करते हुए बीच बीच में कुछ गलत भी कर दिया उसी मुख्य कार्य के निमित्त से एक परोपकार के लिए कुछ कर रहा है और उसमें उसने कुछ गलत भी कर दिया जल्दी से जाना है अब सड़क पे ऐसा चलाया कि किसी को थोड़ा टकरा भी दिया या किसी को बाधा हो गई ठीक है कुछ कुछ गलत कर दिया और कोई गलत कार्य करने के उद्देश्य से जा रहा है उसने बीच बीच में कुछ पुण्य भी कर दिया और चोरी करने जा रहा है किसी ने बीच में रास्ता पूछ लिया और कुछ उससे पुण्य हो गया उसने बता दिया बीच में ही कुछ ऐसा मान लो हो गया उसी कर्म से संबंधित रास्ता पूछना चलो कोई अलग भी मान लें लेकिन किसी कार्य को करते करने करने में गलत कार्य करने में कुछ पुण्य भी हो गया उसका साथ ही साथ में वहां पर यह पीटी वहां पर मानी जाती है उस सब मिलाकर के एक संस्कार पड़ेगा उसका एक कर्माशय बनेगा वहां योगदर्शन व्यास भाष्य में आता है इस संदर्भ में कि यदि पाप कर, पुण्य कर्म कर रहे हैं और उसमें पाप बीच में आ गया साथ में तो क्या होगा पुण्य का पूरा फल अलग और पाप का अलग ऐसा नहीं वो कहते हैं उन्होंने वहां लिखा है कि वो अल्पायु हो जाएगा पुण्य का फल भोगने में यानी पुण्य कर्म करते हुए पाप हो गया बीच में कुछ वो मिश्रित कर्म जैसा हो गया तो अब दोनों का अलग अलग फल नहीं बताया वहां पर वहां यह बताया कि वो जो जितने पुण्य का जितने लंबे समय तक फल होना था सुख या सुख के साधन का उसकी जगह पे वो कम समय हो जाता है ये कम किससे हुआ वो जो मिश्रित कर्म पाप उसमें साथ में था ये कट पिट गया है यहां पर तो वो एक संदर्भ है सामान्यतया जो भिन्न भिन्न कर्म किए जाते हैं वो आपस में यूं कटते पिटते नहीं है बराबर नहीं होते लेकिन एक ही कर्म चल रहा है उसमें अगर कुछ ऊंची नीच हो रही है तो उसका सब मिला करके बस एक कर्माशय बनेगा उसमें कटपिट नहीं होगी नहीं उसमें कटपिट होगी कटपिट करके बस एक बन गया है वो कैसे कम बनेगा अधिक बनेगा यदि पूरे शुद्ध ढंग से किया है तो अधिक पुण्य मिल जाएगा कुछ गलत किया है तो वह कम मिलेगा अब उस संदर्भ में इसको देखो कि प्रत्येक क्रिया में संस्कार भेद नहीं होता है हर छोटी छोटी चीज का कर्मा, कर्म काम कर्माशय अलग अलग बने सब मिलाकर के एक बनेगा एक मजदूर को आपने लिया उसको मान लो आज के हिसाब से जितना भी 200 300 400 रुपए प्रतिदिन के आठ घंटे के लिए आप उसके किस कर्म के कितने रुपए दे रहे हैं कर्म के अनुसार ही तो दे रहे हैं ना उसको वेतन निर्धारित करेंगे इस, ये काम उसने कई काम किए इसके लिए इतने रुपए इसके लिए इतने रुपए इसके लिए इतने रुपए करेंगे गड्ढा खोद रहा है गड्ढे खोदने के इतने इस काम के इतने इस काम के इतने नहीं जी, और गड्ढे खोदने में भी इस फावड़े के इतने इस फावड़े के इतने इस फावड़े में सवा किलो मिट्टी निकली थी इस फावड़े से पांच ग्राम दस ग्राम अधिक मिली इसका इतना रुपया इसका इतना रुपए ऐसे करके आकलन करेंगे नहीं बहु कल्पना कर सकते हैं व्यवहारिक नहीं होगा पूरे का मिला करके भाई पूरे दिन का है आपका इतना काम है मिला करके उसको इतना दे दिया यू छोटी छोटी चीजें यू नहीं देखी जाती है तो ऐसे हमने जो कार्य किया मिश्रित भी हो उसमें कुछ ये हुआ कुछ इस ये हुआ और उसका मिला करके जो कर्माशय बनेगा वो बस एक बन जाएगा जो भी बनना बिल्कुल इतना हुआ आपने इतना काम किया इतनी आपने टूट फूट कर दी इतना ये घटपट के जो भी है सब कुछ मिला के इतना हो गया काम तो किया लेकिन आपने शीशा फोड़ दिया आपने गड्ढा तो खोड़ा हमारी पाइपलाइन तोड़ दी साथ में यह आपको ध्यान रखना चाहिए था ये आपने पाइपलाइन फोड़ दिया अब उसको हमारे को लगवाना पड़ रहा है पानी हो गया आफत हो गई उसने पैसे काट लेगा वो व्यक्ति उसका उस सब करके एक परिणाम रूप में आया तो इस सूत्र को एक उस अर्थ में भी लेते हैं कि हर छोटी छोटी चीज के लिए कर्माशय बन रहा हो ऐसा नहीं उस पूरी क्रिया का कुल मिला के कर्माशय बनेगा अब वो सेवा की जिसने चाहे वो सब्जी लेके आया चाहे सब्जी बनाई और कुछ भी किया लाया कैसे भी आया करा सब मिला करके जो कुछ हुआ उसका एक कर्माशय बन गया उसने हर क्रिया को वहां से लेके यहां तक सैकड़ों या हजारों लाखों क्रियाएं वो भी छोटी छोटी ले, ले लेंगे तो उन सबका अलग अलग कर्माशय बनेगा छोटा छोटा छोटा छोटा ऐसा नहीं पूरा मिला करके एक बनेगा एक व्यवस्था नहीं तो अव्यवस्था बहुकल्पना प्रसक्ति उसी रूप में अव्यवहारिक रूप में होता है उसमें इनको दीजिए और जिनकी सामर्थ्य है सुपर कंप्यूटर है जो अचार्य वो प्रतिक्रिया भी कर सकते हैं कोई बात नहीं है बोलिए अच्छा जी मान लीजिए मैं तो एक आम का पौधा लगाना चाहता हूँ और वहाँ पर उसके लिए गड्ढा देंगे बनाएंगे इसमें कुछ और छोटे छोटे पौधे उपजने के कट जाते हैं या याचुआ वगैरह कोई और भी जीव मरते हैं ये दोनों का मतलब तो पाप और खुई का दोनों का संस्कार बनेगा एक बनेगा या अलग अलग कुल मिलाकर के एक बनेगा बस <सधिया> उस क्रिया का हर छोटी छोटी क्रिया का अलग अलग नहीं ऐसे ही कहना चाह रहे हैं और गणना कर सकते हो तो ठीक है उस तरह भी चल सकता है इन्होंने ऐसा लिखा है कि भाई ये ऐसे एक एक छोटा छोटा नहीं होता है उसका कुल मिलाकर के एक मोटा सा संस्कार बन जाता है दीजिए तो। ये गणना समय की तो हमारे हिसाब से तो है लेकिन इस के हिसाब से तो गणना का समय के से ईश्वर तो तो हमारी क्रियाओं के आधार पर ही तो करना करता है जैसे हम है। एक क्रिया को तो तो तो एक मान रहे मजदूर की बात में इस तरह से तो हमारे पूरे जीवन की क्रिया को हम एक चक्र मान सकते हैं ऐसे नहीं वो जीवन वाला तो फिर वो और अति में चला जाएगा इधर ये अतिथि की यार छोटी छोटी कर ले और पूरे जीवन का कर्म हम एक संकल्प लेके करते हैं मैं ये सेवा करूंगा आज आज यहां पर श्रमदान करूंगा पांच घंटे छह घंटे इस संस्था में समय दूंगा ये एक विचार उठा उसके लिए हम प्रयत्न किया अब उसके लिए जितना भी सब कुछ हो रहा है वह वो सारा एक माना जाएगा हमने दिन में सोचा आज एक घंटा यहां काम करूंगा दस थोड़ा सा वहां करूंगा वहां ये दान दूंगा ऐसे अलग अलग किया तो ठीक है वो अलग अलग हो जाएगा और उसमें भी छोटे छोटे छोटे और करने लग जाए वो ठीक नहीं है अनावश्यक के सोचने का है उसमें ठीक है चले आगे आगे देखिए ज्यादा उतर गई है <laughs> वो कह रहे ना, आगे चलो <laughs> ज्यादा उतर गई है आगे देखिए एक सौ उतर शरीरों से संदर्भित और चेतना से संदर्भ में ही कुछ बात कह रहे हैं बोलिए ना बाह्य बुद्धि नियम अब यहां बाह्य बुद्धि कहा तो बुद्धि के आगे क्या विशेषण लगाया बाह्य तो बाह्य विशेषण लगाया इसका मतलब है बुद्धि कुछ और प्रकार की भी होती है नहीं? जैसे चिकित्सालय में बहिरंग विभाग होता है आउटडोर तो आउटडोर अगर लिखा हुआ है इसका मतलब है इंडोर भी होता है अंतरंग विभाग भी, भी होता है भर्ती भी होते हैं वहां पर अगर एक ही हो तो वहां पर बहिरंग अंतरंग कुछ कहने का बात ही नहीं होती विशेषण जब भी बनता है इसका मतलब है कुछ और भी चीजें हम कहें कि लाल कपड़ा तो इसका मतलब है कि कपड़ा कुछ और भी रंगों का है और यदि एक ही रंग का होता तो क्या कहते है? नहीं ना हम कहते हैं काली गाय सफेद गाय तो काली गाय कह रहे हैं इसका मतलब है गाय काली भी होती है और काली के अतिरिक्त भी होती है ठीक है कभी बोलते हैं शाकाहारी गाय क्यों शाकाहारी नहीं होती है क्या गाय होती तो है शाकाहारी लेकिन सभी शाकाहारी होती है गाय तो इसलिए शाकाहारी विशेषण नहीं रखता कभी भी मांसाहारी शेर बोलते हैं क्या कभी सभी, और सभी महा मांसारी मनुष्य बोल सकते तो विशेषण कब लगता है जब वो या तो वो संभव होना चाहिए कि वो है अब संभव मात्र नहीं शाका गाय संभव तो है लेकिन उसका व्यविचार नहीं होता है न विशेषण कहा लगता है जब संभव और व्यविचार दोनों होते हैं तो यहां कहा इन्होंने बाह्य बुद्धि अगर सारी बुद्धि बाह्य ही होती तो बाह्य लगाने की जरूरत ही नहीं थी जैसे शाकारी गाय नहीं बोलते केवल या तो बुद्धि कह देते गाय कह देते लेकिन विशेषण लगाया इसका मतलब है कुछ और भी होती है तो बाह्य बुद्धि भी होती है और इसके विपरीत होगा आंतरिक बुद्धि बुद्धि का मतलब है ज्ञान हमारी बुद्धि बाहर है या अंदर है हमारी अंदर है <laughs> हमारी हमारी बुद्धि बाहर है वो कहते नहीं इसकी तो अकल बाहर आ गई है दिमाग वहर आ गया इसका बाह्य बुद्धि ना बाह्य बुद्धि नियम ये कह रहे हैं कि बुद्धि केवल बाह्य होती ऐसा नियम नहीं है आंतरिक भी होती है बाह्य बुद्धि से यहां पर मतलब है कि हम जो संवेदनाएं बाहर देखते हैं अभी हम कभी प्रसन्न होते हैं कभी दुखी होते हैं हंसते हैं रोते हैं बाहर हमारी संवेदना पता लगती है ना हमें संवेदना ही पता लगती है ना एक दूसरे की जीवों की इसको कहते हैं बाह्य बुद्धि जिसकी चेतना का ज्ञान हमें बाहर से हो जाता है कि चेतन है ये बाहर से हम बाहर से पता लग जाता है जीव जंतुओं का सरिश्रिफ का कि भाई जीव है यहाँ पर सुख दुखो रहा है इसको ठीक है पेड़ों में पता लगता है नहीं लगता ना पेड़ पर पे कुलड़ी भी मारते हैं तो हमारे को तो कुछ नहीं पता लगता है ना क्यों नहीं उनकी बाहर बाह्य बुद्धि नहीं है हमारी बुद्धि कैसी है बाह्य बुद्धि है हमारी हमारी जानेंद्रियां बाहर हैं बुद्धि इंद्रिया आया था शब्द पीछे बुद्धि इंद्रिय बुद्धि इंद्रिय और कर्मेन्द्रिय बुद्धि इंद्रिय मतलब ज्ञान इंद्रिया और बुद्धि एक ही बात है यहां पर वो बुद्धि मतलब को यंत्र नहीं ज्ञान और बुद्धि ज्ञानियों को भी बुद्धि इंद्रिय भी बोलते हैं ना वो कर्मेंद्रियां तो दूसरी होती है तो हमारी जानेन्द्रियां बाहर है अंदर है? हैं? बाहर है तो हम बाह्य बुद्धि वाले हैं हमारी जान बाहर हैं, बाहर से पता लगता है पेड़ों की जानद्रिया बाहर पता लगती है क्या नहीं लगती तो बुद्धि या जानेन्द्रियां बाहर ही होती है क्या तो उसके लिए कह रहे हैं न बाह्य बुद्धि नियम बुद्धि बाहर ही हो जानेन्द्रियां बाहरी हो यह कोई नियम नहीं है ठीक है अधिकांश में बाहर देखी जाती है प्राणियों में बाहर देखी जाती है जो जीव जंतु हैं उनमें लेकिन बुद्धि बाहरी हो यह कोई नियम नहीं है अर्थात आंतरिक भी होती है न भाई ये बुद्धि नियम तो बाहर से जिनमें हमें चेतना दिखाई देती है वो चेतना है ऐसा नहीं जिनकी चेतना बाहर नहीं दिखाई देती ज्ञान बाहर नहीं है वो भी चेतन हो सकते हैं जैसे पेड़ पौधे इनकी आंतरिक इंद्रियां होती है आंतरिक बुद्धि होती है अंदर संवेदना होती है इनको बाहर संवेदना प्रकट नहीं होती है हमारी संवेदना तो बाहर होती है हमारी उंगली हाथ काटे तो बाहर संवेदना एकदम से आएगी इनकी डाली काटे तो इनकी संवेदना बाहर नहीं आती है इसका यह मतलब नहीं है कि ये संवेदना से शून्य है बाहर तो ही बुद्धि जिनका संवेदन बाहर होता है वो ही बुद्धि वाले होते हैं ज्ञान वाले होते हैं ऐसा नहीं है आंतरिक भी होती है तो न बाह्य बुद्धि नियम अंदर भी होता है पेड़ पौधों के संदर्भ में है वो इसी से संबंधित अगला सूत्र है बोलिए वृक्ष गुल लता औषधि वनस्पति तृण विरोध नाम अपि अपी भोक्तृगातम भोगायतन पूर्ववत् जो नाम गिना इन्होंने ये सारे के सारे हम सामान्य भाषा में पेड़ पौधे बोलते हैं इनको इनका अभी भोक्तृगा भोगायतनत्व है भोक्तृत्व है इनका भोक्तृत्व कैसे जैसे हमारा था हम जो जीव थे उनमें भोक्तृत्व किसका है आत्मा का है ना अब भोगायतन कौन है उनका शरीर है तो भोक्तृत्व भी है जैसे हमारे में और हमारा भोगायतनत्व भी है ऐसे इन पेड़ पौधों में भी भोक्तृत्व भी है और भोगायतनत्व भी है एकदम स्पष्ट जैसे कि ये चेतन है जड़ नहीं है चेतन है ये सब एक तो इनमें संज्ञा अंदर होती है बाह्य बुद्धि नहीं होती है मनुस्मृति में भी आता है अंत संज्ञा भवन सुख दुख समन्विता जैसे सुख दुख से समन्वित होते हैं जैसे हम भी सुख दुख अनुभव करते हैं ऐसे ये भी करते हैं तमोगुणी शरीर हैं, मूर्छा युक्त हैं लेकिन फिर भी सुख दुख तो ये भी अनुभव करते हैं और अंत संजय होते हैं ये अंदर अनुभव होता है बाहर से कुछ भी प्रकट नहीं होता है बाहर से आंसू नहीं गिरते बाहर से हंसते नहीं है ये चिल्लाते नहीं है बाहर से ये हमारी तरह से लेकिन अंत संजय तो रहते हैं अंतर्बुद्धि तो ये रहते हैं और इसलिए इनका भोक्तृत्व भी है और भोगायतनत्व भी है ये सब हमारी तरह ही आत्मा वाले हैं हम भी ये बनते हैं और वो भी हम मनुष्य बनते हैं कर्मानुसार अब ये जो इनका नाम लिखा है कि भाई इसमें वृक्ष इनके भेद क्या है ये जो बहुत सारे नाम लिखे हैं वैसे तो पेड़ पौधों में आ जाएंगे वनस, वनस्पति भी हम बोल देते हैं लेकिन संस्कृत में ये शब्द पारिभाषिक है अलग अलग चीज को बताने वाले हैं वृक्ष होते हैं बड़े बड़े और वो होते हैं ऐसे वृक्ष जिनमें पुष्प और फल दोनों आते हैं जिसके पुष्प भी हमें दिखाई देते हैं और फल भी दिखाई देते हैं उनको वृक्ष बोलते हैं जैसे आम जैसे नीम नीम का फूल भी आता है और बीज भी लगता है जामुन फूल भी आता है ना और बीज भी आता है पेला छोटा हो गया बड़े पेड़ों में आम तो हो ही पेड़ों में पेड़ों में नारियल जिसमें फूल और फल दोनों आते हैं उसको कहते हैं वृक्ष और कुछ बड़े पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें फूल हमें दिखाई नहीं देता लेकिन फल आता है जैसे बर्ड जैसे कि पीपल गूलर ये कुछ पेड़ ऐसे हैं, और भी ऐसे होंगे जिनका फूल हमें नहीं दिखाई देता लेकिन फल दिखाई देता है इनको संस्कृत में प्राचीन शास्त्र में वनस्पति शब्द से कहा जाता है पुष्प और फल जिन बड़े पेड़ों में आते हैं उसको वृक्ष और जिसमें केवल फल दिखाई देता है पुष्प नहीं दिखाई देता है उसको वनस्पति ये दोनों यहां पर लिखे वृक्ष सबसे पहले लिखा है वनस्पति बीच में लिखा है हम सामान्यतः सब पेड़ पौधों को वनस्पति के नाम से बोल देते हैं और ये पारिभाषिक है गुल गुल का मतलब होता है झाड़िया होते हैं ना, ना तो पेड़ होते हैं ना लताएं होती हैं, ना घास होती है झुरमुट सा होता है उसको गुलम बोलते हैं जैसे कि बेर का होता है और झाड़ियां सी होती हैं, छोटी मोटी झाड़ियां होती हैं, आग का होता है और ऐसे जो छोटे छोटा एक घेरा सा बन जाता है और झुड़मुट रहता है उसको कहते हैं गुलम लता लता बेल को बोलते हैं फैलती है लता औषधि औषधि बोलते हैं जो फल के पकने पर समाप्त हो जाती है जिनका फल पकता है और वो वृक्ष ही समाप्त हो जाता है पौधा ही समाप्त हो जाता है आम तो हर बार आता है बार बार आता रहता है और पेड़ चलता रहता है जैसे गेहूं जैसे चावल जैसे मक्का ये जो हमारी फसलें हैं इनको औषधि बोलते हैं औषधय फल पाक फल के पकने पर जिनका अंत हो जाता है ऐसे जो पेड़ पौधे हैं उनको औषधि से कहा जाता है खासतौर से अन्न और दाले और ये जो हमारे खाने पीने की चीजें हैं दूसरी बार नहीं आता है वो दूसरी बार तो नया बोना हो होता है उसको फल उत्पन्न किया और समाप्त हो जाते हैं वो इनको कहते हैं औषधि वनस्पति का आई गया है और तृण तृण का मतलब घास घास फूस जो छोटे छोटे तिनके होते हैं दूब है और है तरह तरह के छोटे छोटे होते हैं तिनके के समान उनको तृण बोलते हैं और वीरुद्ध वीरुद्ध को भी बेल जैसे ही होते हैं जो सहारे से चढ़ जाते हैं थोड़ा सा अंतर करते हैं काटने पे बार बार उग जाते रहते हैं बार बार बार बार आते हैं ऐसे कुछ करते हैं तो ये सारे कुल मिलाकर के जिसको हम शाक बोलते हैं शाकाहार की तरह से हम बोलते हैं या वनस्पति नाम से बोल देते हैं पेड़ पौधे इन सबका भोक्तृगातन है पूर्ववत पूर्ववत मतलब जैसे मनुष्यादियों का है ऐसा इनका भी है और ये अंत बुद्धि वाले होते हैं आंतरिक बुद्धि वाले होते हैं बाह्य बुद्धि नहीं होती है इनकी बाहर जान नहीं दिखाई देती हैं अंदर तो इनमें भी रहते हैं और इसकी पुष्टि के लिए एक प्रमाण और देते हैं अगला सूत्र बोलिए स्मृत स्मृति ग्रंथों में शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि ये जैसे कर्म होते हैं उसके अनुसार इन शरीरों में भी जाते हैं इनमें भी जाते हैं वनस्पतियां भी बनते हैं इस तरह के जो वर्णन मिलते हैं उससे भी सिद्ध होता है कि ये इनमें भोक्तृगातन है ये भी भोगायतन है शरीर है और इनमें भी आत्मा विद्यमान है ठीक है आपको इन तीन सूत्रों में कुछ पूछना हो तो स्पष्ट नहीं हो तो पूछिए जिए और कोई अच्छा दूसरा जीवात्मक भोगता है इनका तो, तो कहना है की ये जैसे फल वल रखते हैं तो वृक्ष कबूना फल खाए ऐसे जो है ना नदी कभी पानी नहीं पीती तो इनका तो भोक्तृत्व तो है ही नहीं ये फल को उत्पन्न करने ये नहीं ये इनका कर्तृत्व भी नहीं है ये फल को उत्पन्न कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत फल बनाएंगे देंगे इनका कोई उपकार हो रहा है कभी कल्पना करते हैं ना कि देखो वृक्ष है फल आने पे झुक जाते हैं तो स्वयं नहीं खाते नहीं। हैं, कितना परोपकार करते हैं वहां करतु अकर्तुम अन्यथा करतु की कोई स्वतंत्रता ही नहीं है कि करूं नहीं करूं कुछ करूं वहां कर्तृत्व ही नहीं आगे सूत्र आ रहा है अभी अगला सूत्र आ रहा है तो इस ये जो फल वल बनाए हैं इसका भोक्तृत्व नहीं इन्होंने जो पहले कर्म किए थे जिन कर्मों के कारण ये शरीर मिला था उन कर्मों का भोग हो रहा है वहां पर उन कर्मों का तो भोग चल ही रहा है ना उसी रूप में देखिए, इनके अपने पत्ते हैं फल है फूल है इसका ये कोई उपयोग करें उस रूप में नहीं है एक चीज की असल इसके साथ बहुत होती है कि जैसे मनुष्य शाकाहारी है और उनका भोग करते हैं जब इनका आत्मा ही मानी जा रही है तो आत्मा दूसरी आत्मा का भोग करता है ऐसा तो कौन सी क्या बात है इसमें तो वैसे तो तो जो निशी है तो हमारे में मन कैसे? अंतर तो देखना पुण पुण पुण पड़ेगा वो अंतर देखना पड़ेगा ये प्रश्न तब उठता है जब हम शाकाहार की बात करते हुए ये बोलते हैं कि देखो जीवों को मत मारो जीवों को नहीं मारना चाहिए ठीक है ऐसा करके जो बोलते हैं तो फिर ये प्रश्न आता ही है अब या तो वो पेड़ पौधों में जीव नहीं मानते एक ही उपाय बचने के लिए उनको ताकि वो शाकाहार तो करेंगे तो ही तो कहेंगे इनमें जीव नहीं है जीव मानते हैं तो उनकी वो वो बात होती है कि भाई फिर तो इसमें भी जीव है इसलिए जीव है जीव की हत्या हो रही है उसका हम उपयोग कर रहे हैं उसके शरीर का ये शाकाहार मांसाहार का निर्धारक तत्व नहीं है ये तो सारी व्यवस्था ही ऐसी चल रही है जीवो जीव भोजनम जीव जीव का भोजन है अब वनस्पतियों को छोड़ दीजिए वनस्पति ठीक है सीधे सूर्य से और मिट्टी से और इससे भी अपना भोजन बना लेती हैं तो उसके बाद के जितने भी हैं और वनस्पतियां भी दूसरे जीवों पर भी निर्भर करती हैं बहुत सी वनस्पतियां कीटों को भी खाती हैं करती हैं वो सब भी होता है वो अफवाह है लेकिन वनस्पतियां सीधे अपना भोजन बना सकती हैं उसके अलावा जितने भी हैं वह तो सब एक दूसरे को खाते हैं ये व्यवस्था किसने बनाई है ईश्वर ने बनाई है तो जो जो व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है उसके अनुसार चलने में पाप लगना चाहिए या नहीं पाप लगना चाहिए या नहीं लगना तो नहीं चाहिए मतलब नहीं लगना चाहिए फिर सच्चे क्या है संदेह क्या है शेर अगर मृग को खाता है मछली मछली को खाती है सांप मेंढक को खाता है चिड़िया कीड़ों को खाती है उससे कोई पाप थोड़ा ना होता है उनका पाप होता है क्या नहीं होता है ईश्वर ने जिसके लिए जो विधान कर रखा है उसको खाने में कोई दोष नहीं है अपने विधान के अतिरिक्त खाते हैं तो दोष है मनुष्य के लिए मांसाहार का विधान नहीं किया हुआ है शाकाहार का विधान किया हुआ है इसलिए शाकाहार के करने में कोई पाप नहीं है कोई जीव हत्या नहीं है और परमात्मा ऐसा नहीं है कि जो चीज करवाए और फिर उसी के लिए डंडा भी मारे हुँ? आपने कभी अपने बच्चों को किया होगा पहले तो कहा कि चलो यहां सफाई कर फिर दो छप्प थप्पड़ मारे कि क्यों सफाई कर दी यहां पर इस कुर्सी को उठा के यहां रख दे ये कहा और फिर उसको दो थप्पड़ मारे कि ये यह कुर्सी यहां से यहां क्यों रख दी कभी किया है उन्मत्त अवस्था में कोई कर सकता है नहीं तो ऐसा कोई नहीं करेगा इसलिए जो चीज परमात्मा ने बनाई है तो व्यवस्था ही परमात्मा ने की है उसमें पाप की कोई आशंका ही नहीं करे हैं अति प्रसक्ति बहुत ज्यादा फिर सोचने लग जाएंगे भाई ये भी हो वो भी हो तो इसका मूल आधार यही है वेद में हमारे लिए जो खाने पीने का विधान किया है उसमें कोई पाप नहीं है उसके विपरीत करते हैं तो उसमें पाप है कुछ अच्छा जी ये के अंदर जीव होते हैं एक जीव होता है अनेक जीव होते हैं अभी आगे चर्चा करेंगे अभी आगे आएगा जी तो। इस प्रकार से में इसमें भी दोष लगता होगा क्यों लगता होगा अभी ये कुछ चर्चा चल रही थी वो नहीं सुन रहे थे हम तो पर आपने प्रश्न बना रख है तो तो तो रखा है तो प्रश्न तो पूछना चाहिए माइक तो ले ही रखा है अभी वो बात नहीं चल रही थी नहीं और आपकी सोच रहे की मैं कैसे प्रश्न रखूंगी लोग क्या सोचेंगे वो मेरा प्रश्न का उत्तर थोड़ा न चल रहा है वो तो उनके प्रश्न का उत्तर चल रहा था तो बिना काटे खाएंगे बिना तोड़े खाएंगे कभी तो ऐसा होता है वो तो जुड़ी हुई बात है उससे संबद्ध बात है उसके बिना संभव ही नहीं है उसमें कोई पाप नहीं है कोई पाप नहीं है उसके अंदर पेड़ पौधों को वो भी अगर हम अनुचित ढंग से कर रहे हैं अगर हम यूं ही चलते फिरते यूं ही उसको तोड़ते हुए जा रहे हैं डंडे मारते जा रहे हैं यूं ही पेड़ काट रहे हैं चाहिए इतना अनावश्यक बर्बाद कर रहे हैं, तब तो वहां भी पाप लग जाएगा लेकिन हम अपने उपयोग के लिए जितना आवश्यक है उतना हम कर रहे हैं उचित रीति से प्रकृति को संवर्धन भी कर रहे है उसका उनका हित भी कर रहे हैं और हम ले रहे हैं उसमें कोई पाप नहीं है तो क्या उनको दुख होता होगा हम काटते छाटते हैं तो क्या होगा उनका कर्मफल भोग जाता है उनके लिए ऐसी ही व्यवस्था कर रखी है परमात्मा ने कि जब उनको जो ये सुख दुख होंगे उतना उतना जैसा है वो उनका अपना निपटारा होता रहेगा वो खाता उनका चल रहा है परमात्मा वहां पर उनका कर्माशय कर्म भोग उनका चल रहा है जो फिर से बोलिए लगाते हैं जाते तो जाते हैं जाते हैं मर हाँ तो क्या, ये भी को बनता है? वो सुखाया हमने है या वो अपने आप सूखे हैं ये भी पानी कमी की वजह अच्छा असावधानी से मतलब हमने लगाया कहीं से उखाड़ के और यहाँ ढंग से नहीं किया ना थोड़े अंश में कर सकते हैं ना मात्र का कोई विशेष बात नहीं उसमें मान सकते हैं उतना हमने हानि की है ठीक है उतना हमारा कर्माश घट कर जाएगा हमने उसका उपयोग कर लिया एक तरह से हमने हम उपयोग तो कर ही सकते हैं हमने ऐसा उपयोग किया कि वो खराब हो गया हम सब्जी अधिक ले आए वो खराब हो गई सब्जी इतनी उगा दी बाजार में बिकी नहीं रही है वो पड़ी पड़ी खराब हो गई सड़ गई ये सब चीजें तो होती रहती हैं उतना तो अंश में मानना होगा वो बुद्धिपूर्वक नहीं कर पाते इसलिए होता है या परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हमारे हाथ में नहीं होता है न किसान भी क्या करे उसने उत्पादन तो किया मान लो ट्रक की हड़ताल हो गई वो कहीं बेच ही नहीं सकता अब वहां गांव में बिके तो इतनी सस्ती की वो उसकी कीमत भी नहीं हो तो वो खेत में सड़ने दे तो वो जल ज्यादा अच्छा है इसको उठा के वहां लेके जाऊंगा तो उतनी भी मेहनत नहीं मिलेगी मेरी तो वो तो सड़ने देता है तो सड़ने देता है वो एक अलग बात है उसने मेहनत की थी वो चली गई उसकी उसमें उसने संसाधनों का उपयोग किया जितना प्राकृतिक उतना उसका पुण्य चला गया लेकिन ये तो परिस्थितियां हैं अन्याय हो गया या कोई भी कारण से हुआ वहां फिर कर्म फल व्यवस्था से देख सकते हैं कोशिश हाँ नहीं मतलब वो नगण्य प्राय कुछ होगी तो उसको ज्यादा सोचने की बात नहीं है हाँ जी चार्य जी जैसा ये बहुत तो अभी बातचीत रही वृक्षों के बारे में तो ऐसा हमने पढ़ा भी है और सुना भी है कि अफ्रीका के जंगलों में कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो नर पक्षी वृक्ष के नाम से होते हैं, जब भी वो उनके पास कोई जाता है तो वो उसी को ही मतलब जो प्राणी है उसको ही वो मार देते है नर पक्षी तो, अन्य प्राणियों को कीट पतंगों को कीट पतंगों का तो मैंने कहा भी था अभी अपने यहाँ भी होते हैं कुछ हाँ जी हाँ। तो ये इन ये जो पौधे हैं इस किस्म के जैसे ये कहा कह इन पौधों में, में आत्मा भी होती है और आंतरिक संवेदनाएं भी होती हैं जिसे छुई हुई में भी हम यहाँ प्रत्यक्ष देखते हैं तो इन पौधों को भी पाप पुनः लगता है या नहीं नहीं लगेगा ये वो आगे चर्चा आ रही है अभी अभी आगे यही प्रसंग चलेगा ठीक है कुछ कुछ संज्ञा बाहर होती है जैसे कि ये छुई मुई की बात हो गई आप में से देखी होगी सबने छुईमुई किसी ने नहीं देखी यहां पर उगी भी है रास्ते में खूब है यहां पर किसी ने नहीं देखी हो तो देख लेना लज्जालू बोलते हैं उसको लज्जालू लज्जा आती है ना जैसे शर्मा जाते हैं लज्जा है ना लज्जा किन का आभूषण है पुरुषों का नहीं <laughs> पुरुषों को लज्जा आ जाए तो वो उनका आभूषण नहीं वो उनका दोष माना जाता है और ये पौधा महिलाओं के लिए बहुत हितकारी भी होता है महिलाओं के रोगों में लज्जालू है और इसका आयुर्वेदिक औषधियों में महिलाओं के रोगों के अंदर इसका बहुत उपयोग होता है हितकारी है बहुत ही इसकी जड़ भी पत्ते भी और भी इसके बहुत प्रयोग किए जाते हैं औषधियों में भी डलता है ये तो उखाड़ के भी बहुत सारा प्रयोग कर सकते हैं इसको इतना ही रखें बना उ सदर भी था ओ